मुस्कुराते नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे हमारे बीच आज विशेष मेहमान के.आर. आर शेखरप्पा जी हैं और आपका अनुभव भी हम लोग सुनेंगे अभी तो के.आर. आर शेखरप्पा बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप सो so फाइसर अच्छा <laughs> <laughs> तो ग्लोबल समिट का अपना अनुभव साझा कीजिए हमारे साथ सो वंडरफुल सो फाइसर वंडरफुल यू सी टोटल एम वेरी न्यू टू दिस प्लेस एंड ऑल जी आई अंडरसम से आंसर ओके एंड व्हाटएवर दैट इज ब्रह्मा कुमारी एलाला हम्म आई डी नो बट आई में में नो ही आई कंसेंटेड ऑन बिल्डिंग ब्रह्मा कुमारी कल से ब्रह्मकुमारी कन्सलट बिल्कुल दवणगिरे ऐ वॉज एंड इंजीनियर वर्कींग एज इन वर्किंग एज एंड इंजीनियर इन दवणगरे समकेशन टू कंसल्ट ब्रह्म कुमारी बिल्ड इट बट लेंट्रसो गोर ओन ऐं नोर ओन बिजी शेड्यूल अंडल नाट पर्व अटे तो नोट मोर एवोल्ट प्रमो को मजे ही चीज़ है ना बट रिसेंटली मेरे फ्रेंड अलग दुबे फ्रेंड बीके महादेव डॉक्टर बीके महादेव ही जो ना फॉरवर्ड फ्रेंड और ये इसकॉल्ड मी सर समीतनेशन समीत इस गोइंग ऑन इन दिस प्लेस यू प्लीज कम आरंग विद उसे सर ना ये said बट समो uh, I I I I am am am not not totally, uh -huh. I am, I am not interested interested. totally. totally can say, But one of my friend, that that is is is is he is retired as a And and and very much Every day, he follows. Kachanga, that, and all, and he, he used to give messages. Morning to evening, uh, working अंडी work. ब्रह्म कुमारी right. बट कॉडी थिंग बट सैडी मच इंट्रेस्टेड मोर्टी टी हम वर्क इन दिसमेंट अट्ड प्ली सैड and one more thing he is one more thing he said you say lord shiva only he called me called you you please go and attend lord shiva this is a wonderful uh, occasion don't miss it under any circumstances you won't attend something he said later on i decided i myself and my family and another two people who had got said i am going एनवरमेंट no, विट no, no, <coughs> <laughs> <see, I must, laughs> <coughs> ओके होटल यूज़ यू डोंट नो सो यूवर टेंज ये वो यूज़िंग ही है एक्स्प्रेसिली डेट पर्सन एस ए डोंट नो जी यूवर टेंज व्हाट नॉट यू से रेन रेन ओ फूल्स दैट वे सेड एवरेज टेंज बट वी डिन्ट नो होटल यूज़िंग एंड आल बट मकूमरी येर व्हाट वी सा वांडरफुल if they build lot how to use use buildings out the stay very much i am i am very much interested in, this, in cleanliness no where i saw even the, the parliament also in vidhan sabha so many places next matter clean in seeing very so really wonderful wonderful maintenance and with all the things I have become very peace. <laughs> That's very very nice. Especially today, let uh, uh, Shivani, dear Shivani, she is wonderful, and you uh, have astonished me to just uh, see here where we are sitting. I am so happy. I definitely want to continue forever. Thank forever, thank you. Huh? ंडरफुल सो मेनी इशन हाउ दि पीपलटन एवरी I I I I I am am thinking about to to basically an engineer basically. Yeah. I am Just estimating, eh? <laughs> <coughs> building, building. <all the> <laughs> building, And I used to find some defect defect in in construction of Contact the building. I find no bed, no buildings. <laughs> buildings, no building. So many buildings. <laughs> Even roads, buildings, whatever. A, R, B, Everything now. is well established. एंट्री लाबी वैट दूबलोरियम सो वर्फुअर्बौटी डिमेड सो नई फस्ट इन मै लाइफ टाइम ियम सैकलर्नी सर्विसक्रवेल्ड थिंग कन्स्ट्रक्ट वफु सो नई दियली सो हापी Good thing is you realize everything and you are going to follow this uh, philosophy forever in your lifetime. That is a very great achievement for yourself only. फॉर यूअर सेल्फ uh, ओनली के आर शेखरअप्पा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आप यहाँ के बारे में जानकर समझ कर जो है यहाँ का हर कंस्ट्रक्शन जो है इवन छोटे खिड़कियाँ भी दीवार भी और जो बीस हज़ार बैठने का जो डायमंड हॉल है उसे देख कर आप दंग रह गए हैं जबकि आप खुद एक इंजीनियर हैं और आप अपने जगह पे जो है हर जगह कहीं ना कहीं कमियाँ निकालते हैं और यहाँ आपने कोशिश की लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं था सब परफेक्ट था ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत समझदारी से ये चीज़ें बनाई हैं और बहुत ही दिल से जो है इसे बनाया गया है ये आपने कहा और मैं चाहूँगा कि आपकी जो भावनाएँ हैं आपकी जो विचार हैं और जो सुंदर अनुभव आपने अभी किया है मैं चाहूँगा कि ईश्वर की कृपा से वो हमेशा बनी रहें आप इसी तरह ही आप अपने आप को जो है ईश्वर से कनेक्ट रखें और अपने जीवन को आशीर्वाद से भरपूर करें ऐसे शुभ आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू थैंक यू आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सेवन पॉइंट एट सुनते रहो मुस्कुराते रहोबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो तो नमस्कार फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद अभी हमारे साथ बसवराज जी हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे आप भी बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं आप बिल्डर हैं और यहाँ आकर आपको जो है एक मेरा एक्सपीरियंस हुआ है और वो आप अपने भावनाओं को व्यक्त करेंगे तो बहुत बहुत स्वागत है आपका After that, what he, I came to one side because mm -hmm. of vehicle movement. Now uh, he came out and he went. went. He walked uh, some distance. -ch -ch -ch -ch. After that, he called me. Mm. Where are you, sir? Mm. Say I am in front of way Pilanch. Say <laughs> again, he came here. And then what to do? He was very difficult to walk. Uh -huh. He is seventy-six years old. Uh -huh. I prayed Baba. -ch -ch. What to do? How to go? There mm -hmm. lot of people are there. <laughs> So we came to enter his, and then VIP, this thing AC, car mm, came came, mm. and then they called us both of us. We sat inside. Salla yes, so, how it happened I don't <laughs> <laughs> mesmerized like immediately we came to VIP dining hall uh, uh, since two days we were taking uh, there. टुडे आई आई डोंट नो हैपन या सो टाइम्स लाइक दिस वेरी मच बसवराज जी, जी, जी. Our, जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया बहुत ही सुंदर अनुभव आपने साझा किया आप और अपने मित्र को साथ आप घूम रहे थे तो ऐसा कुछ मिसप्लेसमेंट हो गया उसके बाद फिर आपके मित्र जो है एजड है तो उनको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था तो अचानक आपके सामने जो है एक एसी गाड़ी आता है और आपको बुला के फिर आपको डाइनिंग की तरफ छोड़ देता है तो ये एक मेरा ही आपके पास था आपने किसी को बुलाया नहीं अचानक एसी गाड़ी आपके पास रुकता है और आपको जो है वीआईपी डाइनिंग की तरफ ले जाकर छोड़ देता है तो निश्चित तौर पर यह हमारी जो है ईश्वर का काम है भगवान का काम है तो वो हर आत्मा के प्रति संवेदनशील हैं हर आत्मा की भावनाओं को जानता है और वो उस तरह से आपको हेल्प करता है तो निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छा भक्ति किया होगा भक्ति का ये फल ज्ञान मिला है और ज्ञान का अनुभव आप कर रहे हैं बसवराज जी जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए dira, okay? आप आप क्या देना चाहते हैं लोगों को क्या बताना चाहते हैं मैसेज मैसेज <laughs> then only they they can come here here and example example my friend he so mm -hmm. so I I I I I am am am myself is example, yeah. example, yeah. last eight days eight years ten years back I came Shantaram Kode mm -hmm. you know was went stayed after that टाराम कोई एम मई ड्यूटी तो बसवराज जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और यहाँ पर जो भी आते हैं वो भगवान के बच्चे आते हैं और यहाँ आने वाले सभी जो हैं कम यर एक्सपीरियंस देन जी जी जी सभी, जी जी। सभी को वो आवाहन कर रहे हैं only, कि आप फर्स्ट uh, आइए और अनुभव कीजिए ये उनका कहना है जी तो चलिए बसवराज जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका अनुभव सुनाकर हमें जो है गदगद गद कर दिया और सुनने वाले भी बहुत खुश हो रहे हैं आपको सुनकर बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएँ करते आगे, हैं चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं एक नए विचारों के साथ तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति थैंक यू पीपल दुख दर आ